नोशो ठोक आपु गई ही राय नंबर वन पहला प्रश्न आज प्रारंभ होने वाली प्रवचन माला का शीर्षक है आपु गई ही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 सर पर ढेरों धूल जमी है भागो टखने टखने आग बिछी है भागो मगर भागोगे कहां यहां सारी पृथ्वी पर तो आग बिछी एक दुख से दूसरा दुख एक उलझन से दूसरी उलझन कभी कभी यूं हो जाता है कि बड़ी उलझन में पड़ जाओ तो छोटी उलझन भूल जाती जैसे सिर में दर्द था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 नखा ने रावण की बहन लक्ष्मण को निवेदन किया कि मुझसे विवाह कर आओ देखा ना नाओ बड़े भैया की आज्ञा ली कि काट दूं इसकी नाक और बड़े भैया बोले हा कोई बात हुई कोई शिष्टाचार हुआ कि हेमा मालनी तुम्हें मिल जाए कहे कि मुझे आपसे विवाह करना और तुम उसकी नाक काट लो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 और महावीर अगर गऊ को धोते भी तो गऊ भाग खड़ी होती और जिन्होंने सब छोड़ दिया वो गऊ को कहां धोते फिरेंगे और किसी दूसरे की गौ दोहेंगे कभी नहीं अपना भी छोड़ दिया दूसरे की संपत्ति को दोहना तो ठीक नहीं ये महावीर गऊ दोहासन में बैठे क्या कर रहे थे गऊ दोहासन तुम समझते हो ना जैसा कि ग्वाला बैठता मटकी दोनों